जागृत स्थाने मनीषिण भेदा प्रसिद्ध नया तो प्रसिद्ध हेतु के द्वारा भेदा तो ग्राह्य ग्राहक है जो भेदों को आप देखते हैं जागृत में वैसे आप स्वर् देख रहे हैं या जैसे स्वर में देखते हैं वैसे आप जागृत में देख रहे हैं समान है दोनों ही मामला इसे स्वप्न और जागृत स्थान दोनों के दोनों में एकत्व बड़े बड़े विवेकी महापुरुष लोग कहा मनीष मनीषना स्वप्न और जागृत में एकत्व का कदम कर दोनों एक ही है दोनों मिथ्या है दोनों दृश्य है दृश्यत् और मिथ्यात्व को ब्र होने के कारण मिथ्यात्त के प्रयोजक हेतु पदार्थों में समान होने के कारण भेदों में समान होने के कारण मनुष्यों ने विद्वानों ने विवेकियों ने स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं को एक बताया मैंने समान ही बताया दोनों ही मिथ्या है इसने पहले स्वप्न को मिथ्या सिद्ध किया और स्वप्न जागरूक जा जगति में क्या सिद्ध हो जाएगा प्रसिद्ध है तो क्या है हित देना तुन जो करता हुआ दिखाई दे रहा है उनमें यही दो चीज है एक तो है दूसरा ग्राहक दोनों अवस्थाओं में आप क्या है स्वयं ग्राहक और बाकी सब आपके द्वारा ग्राही है जो ग्रहण कहा जाता है पीछे जो कारण है वो भी आपका ग्राही है एक तरह से या चाह आज मेरा आंख में दर्द है आज मेरा कान में दर्द है ऐसा आपने काम को देख रही नहीं देख रहे आंख को देख रहे आपके अपनी इंद्रियां भी आपका ग्राही बन जाते हैं मन खराब है बुद्धि अस्त्र चंचल है कित्या जो व्यवहार होता है जो स्पष्ट होता है कि आपके करण भी आप ग्राह्य इसलिए ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्री तीन माना था योग सूत्रकारों ने ग्राह्य समापत्ति ग्रहण समापत्ति और ग्रहित्री या ग्राह समापत्ति ऐसे उन्होंने समझाया है लेकिन इनका गाना ये ग्राह्य और ग्रहण उन दोनों को ग्राही कोटि में रख देंगे ग्रहण को अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है ग्रहण बने जो इंद्रिया है सरण है ये भी वास्तव में ग्राही कोटि में ही है और ग्राहक हैं विभाजन स्वप्न में भी है इस हेतु से समानता को देखते हुए स्वप्न जागृत स्वप्न स्थान और जागृत इन दोनों को एकत्व माओ समान एक कथन करते, करते हैं समानता कथन करते हैं कौन वि पूर्व प्रमाण सिद्ध से तो कथन किया जा रहा है उसका एक फल फल कथन है जागृत मिथ्या दृश्यवा स्व पुरुष में ही आपने निर्णय दिया जागर क्या है मिथ्या है क्यों दृश्य होने से स्वप्न समान उसी का फल यहां बता दोष रूपता को, को प्राप्त कर जाएंगे समान एक रूपता को प्राप्त कर गए यही इसका फल है हम स्पष्ट ही रहने गो दृश्य प्रसिद्धेविख्या के द्वारा प्रसिद्ध हिंसा पदार्थों में की समानता है तेन एकरूपता, और एक दोनों स्थानों की एकरूपता हो गई विवेक की नाम से है तो विवेक ही समझ पाता है पूर्व में अनुमाना के प्रमाण सिद्धता तस्से फलम साधन स्थानद्वय विशेष उसी के द्वारा फल चौद्ध किया गया वो यही है स्थान द्वय में अविशेष रूपता समानता एक अन्य श्लोक ने उत्तम उसको श्लोक से समझो जागृत दृश्यों का जो भाव है उनमें जो मिथ्यात्व मिथ्यात्व उसके लिए अनुमान बना मिथ्यागृत दृश्याम भावान मिथ्यात्मित हनुमान वर्तमान संदो इव क्षिता जो घटपटारी वस्तु आर्य और अंत में असत्य रूप पहले नहीं थे उत्पत्ति आ जाओ उत्पत्ति पूर्व काले अंत मने नाश उत्तर काले नीचे दिया एक नंबर टिप्पण उत्पत्ति है प्राण नाश अनंतर बोध आदौ अंत का आदो का अर्थ प्राक उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति है प्राक और अंत नाश के अन्तर अनुत्पत्ति से पहले जो नहीं रहता विनाश के अन्तर तो नहीं रह गया कि बीच में वर्तमान बीच में कल दिखाई दे रहा हो तो भी वास्तव उसको समझना है चाहिए वास्तव में वो नहीं है जैसे रस्सी में सांप पहले नहीं था बाढ़ में नहीं रह जाता पीछे में दिखाई दिया तो समय में भी वास्तव वो नहीं था भ्रांति दिखाई देता जैसे, जैसे सारा जागृत अवस्था जैसा ये बोल रहे पूरी जागृत अवस्था ही इस प्रकार सदृश इसलिए वर्तमान में भी असद मानी जा, मान जाती है त्वित्तागी, त्वित्तागी मने जो सुप्रसिद्ध दुनिया में क्या मृत दृष्टि का मृत दृष्टि ऐसा होते हुए भी अविकता लक्ष्यता अनात्म के पुरुषों के लिए यह अविकता मैंने सत्य रूप से भाषित होते रहता है रोज रोज वो एक चीज दिखाई देते ना आप इसे क्या मान लेते हैं यही कमरा है यही पुस्तक है यही गांव है यही आना जाना उस जगह भी वही रह जाते जो जहां है जहां वहीं पर दिखता है हम लोगों को तो टूथपेस्ट ब्रश वगैरह हर चीज अभी यहाँ से महाराष्ट्र जाए थोड़े गाँव के इधर से उधर हवा मुड़ जाएगा कहीं और चला जाएगा जहाँ वही रह गया हजारों सालों से वही वही दिख रहा कुछ नए मकान बन जाते कुछ पुराने गिर जाते कुछ ऐसे होता कुछ है कुछ नया गांव बचता है पुराना गांव उजड़ जाता है। लेकिन लगभग संसार का पदार्थ में थे वैसे भी असत है सत्य समान भाषित होते है अवित मान सत्य मान मिथ्या अवित मैंने सत्य सत्य, सत्य इव सत्य के समान लक्षित होते है ये एक अनात्मज्ञ लोगों के लिए क्या समान बात हो, इत वैत्यम जागृत दृश्य नाम इसलिए भी जागृत के दृश्य पदार्थों को वैधत्यम मिथ्या मानना होगा कि भेदान के जो भेद है ग्राह्य और ग्रह ग्राहक भेद ये समस्त भेदों का आद्यंतर अभाव आदि और अंत तो कुछ भी नहीं है दोनों कालम नहीं।, मतलब नहीं का मतलब आदो अंत ना उत्पत्ति से तय नहीं था अविनाशी के अंदर नहीं रह जाता है ऐसा मृग दृष्टि का नास्ती थी मृग दृष्टि का आदि के सुदृश के नाते ऐसे जो घटपट आदि वस्तु जागृत पदार्थ इनको मध्य पिनाश निश्चितम लोग मध्य में भी नहीं रहता है ऐसा लोक निश्चय है मृत दृष्टि का के बारे में उत्पत्ति से पहले नहीं था, का नहीं दिखता नाच के नही दिख रहा है ऐसा लोक में किसके विषय में निर्णय है मृग दृष्टि के विषय में अब नियम लगा लेंगे भी गठबड़ियों में, में भी तथा जागृत दृश्य भेजा उसी प्रकार से ये जो जागृत दृश्य होता भेजे घटासन बड़ासन बड़ासन के जो व्यवहार हो रहा है ये सब सबात नहीं प्रती हो रही है और कुछ नहीं है का सब ऐसे अनुभव है न सर्प गले सर्पि सर्प असत यही व्यवहार हुआ असत होते भी सत करके के प्रति पर हम व्यवहार कर देते हैं प्रकृति में जाहिर विख्यात में हित श्लोक को घटाते ही में जागृदृश वेदा हाँ आद्यंतरभा जो है हे तो हेतु के आद्योरभा जागृदृश मिथ्या क्यों आद्योरभा मृत दृष्टि उनके भी आद्य में नहीं उत्पत्ति से फल उत्पत्ति के दिन अनि आद्यरभा हेतु है मृग दृष्ट सदृशता मैंने मृग दृष्टि के सदृश होने से अवित वास्तव में एवा समझना विधता एव ही है किन्तु वास्तव और अविधता इव सत्य समान बाधित होते लक्ष्यता किनके द्वारा केवल जो नहीं है, जो नहीं है विवेकी जो नहीं है, हाँ, ठीक है वो भी नहीं है ऐसे लोगों के द्वारा भी सब बड़े बड़े शास्त्रों के पढ़ित भले होंगे वो किन्तु उनके द्वारा भी वह तो अविधत के समाज सत्य के समाज लक्षित हो रहा है हनुमान दिया चौधरी पंक्ति विमदा मिथ्या आज वत्वाद अंत स्वप्न आदिपति चर कह आदिमान होने से और अंत वाला होने से भी स्वप्न आदि के समान उपतान मानी व्याप्तिम कर जो आदिमान है और जो अंतमान है जो आदि वाला है और जो अंत वाला है निश्चित रूपेण न कैसा होता है मिथ्या तथा मृग आदि व्यापतिमत साध्य पक्षधर मत उपन्यास प्रतिज्ञा घटाजियों में ग्रहण हो, सत, हो रहा है सत्य समान का सत्य मिथ्या है ऐसे कैसे हो सकता है ये आपने अनुमान कर दिया ऐसे भी कोई आशंका करे सत गंधर्व नगरा नगरम विधिवत भी उसी प्रकार जैसा कोई कहते हैं गंधर्व नगरम ऐसे व्यवहार करने से थोड़ी हो जाएगा आपातिक सत विषय क्योंकि वह केवल आपातिक सत्यता है प्राकृतिक सत्यता जब तक प्रती हो रही तब तक आप सत्य बोलोगे उसके बाद में भी नहीं पहले भी नहीं है ना ये है तात्काल काल पर मात्र सत्व का व्यवहार होता है उत्पत्ति से पहले सत्य व्यवहार नहीं विनाश विनाशर भी सत्व व्यवहार नहीं इसे बीच में जो सत्व का व्यवहार हुआ था उसको भी क्या मानना चाहिए असत्य मानना चाहिए कि जो जो आदि वाला है पनिषर्य विनाश वाला है जो विनाशी है पनिषर्य आदि वाला है अरे आदि अंत वाला जो होगा उत्पत्ति और विनाशशाली जो होगा वह वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं था विनाश के अंतर भी नहीं था यह मानना पड़ता है जो उत्पत्ति से लेकर विनाश काल पर दिखाई दे रहा है वह प्राकृतिक होने के नाते वह अभी वास्तव में सत्य नहीं है ये इस कारिका से सिद्ध किया आप कह ठीक है स्वप्र का मिथ्यात्व तो, तो आद्य नहीं होता किन्तत्वभा पूर्व कहना है कि आपके अनुमान में हमको उपाधि दे देंगे क्या देंगे वो फला उपाधि फल पर अभाव स्वप्र का पदार्थ कैसा है फल पर टिकाव नहीं है आप जो स्वप्न में कर्म भी करेंगे वो तो कर्म का फल पर टिकेगा वो कुछ नहीं होता यह जगत सब नष्ट ही हो गए इन जाग्रत का कर्म तो ऐसा नहीं है ना जो काम करते हैं वो फल पर्यंत हमको और का फल पर्यंत टिकाऊ नहीं है ये अंतर है ना नीचांदिरी कर रहे स्वप्न से मिथ्यात्म आद्यंत नी स्व में मिथ्यात्व जो आया है वो आद्यंत के कारण से नहीं है किन्तु फल पर भावात फल पर्यंत प्रभाव को लेकर के उससे मिथ्यात्व माना जाता फल हम अवैव उत्तर काले यश फल के अवैवित उत्तर काल पर वैसे उसमें नहीं था इसलिए जागृत में तो ऐसा नहीं ना जागृत फल पर न्याया और जागृत जो है फल पर्यत रहता है जिसे इसको मिथ्या नहीं कैसे सब प्रयोजन था इत्यादि अनुमान में हमारा अनुमान क्या था है ना उसे जवाब उतरे की नहीं नहीं आदि होने मात्र से कोई चीज मिथ्या नहीं हो जाता किन्तु फल पर तो साध्य का व्यापक है और साधन का अव्यापक साध्य व्यापक साधन अव्यापक आना तो चाहिए ना का साधन क्या तो था ये तरह आजमत्तम थी ये तरह आदिमत्तम तथा फल पर्यत अभावत्तम नहीं मिलेगा कि आद्यंत तत्व है जागृत वाले वस्तु में वा फल पर क्या तो नहीं है फल पर्यंत तो तो है, है और साध्य का व्यापक है फल पर्यतम साध्य व्यापकता भी है साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक जो होता है वो उपाधि होता है फल पर्यत अभावत्तम तो उपाध बन गया जो जो मिथ्या होगा वो निश्चित रूप से ना फल पर्यत टिकाऊ नहीं होता यत्र मिथ्यात्म तथित फल पर्यतव अभावत्म ये साध्य व्याख्या करता है और ये यहा आप कहे तो क्या था हाँ हा, आद्यंतवत्तम है ना आद्यंतवत्तम यत्र आद्यंतवत्तम तरह फल पर्यंत अभावत्तम नहीं है किंतु फल पर दिखा घटपट आदि विषयों में तब जवाब दे रहे कि नहीं, नहीं। सब प्रयोजनता प्रतिपद्य तस्माद्यंत्य स्मृता जागृत दृष्टिया जो भाव होता, जो कहा गया है टेषाम जागृत पदार्थान अन्नपान आदि नाम अन्नपान वाहन आदि इनकी सब प्रयोजनता भी व्यविचारी है स्वप्न भी प्रतिपदित है स्वप्न में व्यविचरित हो गया कि जागृतकालीन पदार्थ यही रह जाता है यानी नहीं जागृत कालीन पदार्थ जो है वो यही रह जाता है और सप्र में काम में था, था। यहाँ भंडारा खा पीछे सोया और सप्र में पहुंचे वहां जो है एकदम भूख लगी हुई है भंडारा खा के यहाँ जग गए भूख लगी हुई है खाया और यहाँ काम नहीं आ रहा है यहाँ खाया हो वहाँ काम ने सप्रोजन था कहाँ है इसका फल अप जागृत का भोजन जागृत में काम आया स्वर का भोजन सपन में काम आया वैसे सब देखोगे दोनों बराबर है स्वप्न में क्यों कहते फल पर तो नहीं है जागृत में है, से कहते हो आप स्वप्न में जो भोजन से स्वप्न में आपको तृप्त नहीं हुई हुई आपने वहां भोजन खाया वहां तृप्त हो गए यहां भोजन खाते यहां तृप्त हो जाते हैं जागृत का जागृत में काम कर रहा है स्वप्न का स्वप्र का कर रहा है स्वप्न के भी विषय अपने समय में फल ही हजार का विषय भी अपने समय में फल पर अरे ये नहीं कह सकते स्वप्न का जो चीज है जागृत में काम ना आने से फल पर तो नहीं है यदि आप कहते हो फिर तो हम भी कहेंगे भाई जागृत के स्वप्न में काम ना ना आने से यहां भी कहा जाएगा ये भी फल पर्यंत तो नहीं है समझना पड़ेगा आपको फल पर्यंत तो भाव है ना दोनों में सम्मान यहाँ का तो वहां काम नहीं का यहाँ काम इसलिए वे विचार नहीं है हमारा हेतु स्थापित हुआ स्मृत आद्यु के द्वारा मान्य में कोई दोष नहीं है स्मृता मिथ्य वे खुद स्मृता जागृत दृश्याश असंभव माशेंड उपाधि बिल्कुल नहीं घटेगी कि जागृत ऋषि जिस प्रकार से सब प्रयोजन वाले हैं सप्रदृश्य सब, सब प्रयोजन वाले अपने अपने में अपना अपना काम भी तो कर का कोई भी अस्त्र शस्त्र भोजन पानी आदि कोई वहां काम नहीं आ रहा वहां का यहाँ काम नहीं आता किन्तु अपने अपने जगह पर तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं उस दृष्टिकोण प्रयोजन तरीके कहते हो फिर विचार कर आ गया तो तो नहीं है सिद्ध किया। उठा रहे पहले स्वप्रदृश्य समान जागृत भी असत्य ऐसा जो आपने कहा वह अयुक्त है उचित नहीं है क्यों इसमान जिसलिए जागृत दृश्य आदि अन्नपान वाहतिंग गमना, गमना कार्य प्रयोजना दृष्टा क्योंकि जो है जागरण कालीन जो पदार्थ दृश्य कौन अन्न पान वाहन आदि वो कैसे हैं छत्रपाश आदि निवृत्ति कुरंतो अन्नपान क्या कर रहा है भूख और प्यास को बैठाता है वान क्या है गमनागम गमना कार्य कर देता है इसलिए यहाँ तो प्रयोजन हमें दिखाई दे रहे हैं न तो स्वर दृश्य स्वप्न के दृश्य में ऐसा नहीं देखने को मिलता तो का है, है, का है में जा रहे रहे। में जो भोजन गए आपको प्यास और भूख को और से मिटेगा कि नहीं मिटेगा जरूर मिटेगा नहीं उसका मानना है वहां था के यहाँ जगा तो हमें भूख लगा हुआ था इसलिए हम कहते है वहाँ खाया हुआ चीज हमारे भूख को नहीं मिटा सका हम भी कहेंगे फिर यहाँ खा के वहां तो वहां भूख यहाँ खाया सोया तो स्वप्न में चला गया तो वहां को क्या है भूख लगी हुई है यहाँ खाए तो वहां काम नहीं आए ना फिर जागृत नाम असत्य मनोरथ मात्र पूर्व खाना है के दृश्य के समान जागृत दृश्य भी असत्य जो आपने कहा अकेला आपके कुपोड़ कर मात्र थी तना ऐसा नहीं कर सकते उन्हें क्या करते क्या सब प्रजनता दृष्टा क्योंकि सब प्रजनता देखी गई है यह अन्नपाणा सात जो प्रणालियों में सब प्रजनता आपने देखा किन पदार्थों में झारखंड पदार्थों के अंदर जो आपने सब प्रजनता देखा था किन चीजों में अन्न प्रणालियों में वह सब प्रजनता स्वप्न में क्या हुआ विवाद हो गया विप्रतिपद विचलित हो गया जागृति भुक्ता पीछा चृप्त विनिवर्तिप्त सुप्त मात्र पातादी आर्त महा आर्त अहोरात्रोषित भुक्तवंत माता मन क्योंकि जो है जागृत में क्या हुआ अपने खाए पिए तृप्त हो गए भूख प्यास मिट चुका था विवर्ती आपका भूख प्यास मिट चुका है और सुप्त सोने के उत्तर क्षण में क्या हो गया आप स्वप्न में चले गए वहां क्या देख रहे हैं छत्थम बहुत दिनों से भूखे प्यासे बैठे हुए दिख लग रहा है और आपका तो न दिन रात हो गया बैठा बैठा बिना खाए पीए ऐसे पड़े हुए हैं इस प्रकार से उसको जो है भूख-प्यास से पीड़ित अपने आप को आपको अनुभव कर रहा है अभी यहाँ खा पी के नहीं, जागृत में खाया पिया सोया भूख प्यास मिट गया तिरप्त तो होकर लेटा हुआ है इन लेट की ही उत्तरी क्षण में स्वप्न वो क्या देख रहा है वो भूप प्या से पीड़ित देख रहा है और लग रहा है कई दिन हो गया किसने जो भोजन उपवास हो गया है अब खाए पिए तड़पता हो बैठा हो अपने आप को देखता है और कभी तो उल्टा भी होता है तो इस में खाया पिया तृप्त हो गया और स्वप्न में नींद आई इस स्वप्न में खाया पिया दवस हो गया वहाँ सो यहाँ जग गया जग गया तो उसको फिर भूख भूख रहा जागृत में खा के सोया हुआ, तो में नहीं आया और स्वप्न में खा के जो सोया पिया, तो के उसको नहीं आया जागृत जागृत पदार्थों का प्रतिपत्ति जो है स्वप्न में स्पष्ट दिखाई दे रहा है अतो मन्या मेह तेसा पे सत्व मुझसे मैं मानता हूँ जागृत पदार्थ भी निश्चित रूप असत्य है स्वप्रतिषिशनीय मिति इसलिए स्वप्रदृष्ठ निश्चित रूपेण असत्य है इस पर कोई शंका मन में नहीं रखनी चाहिए दृढ़ निश्चय कर लो कि वे जागृत पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को यह भी निश्चित है। मित्र हमारा कोई भी हेतु में आप उपाधि दोष नहीं दे सकते तस्मात आद्यंतम उभत्र समान मिथ्याल स्मृता इसलिए आद्यंतम उभत समान आद्यंत वत्त जो अवस्थाओं दोनों अवस्थाओं में समान ही है इसे जागृत स्वप्न के सभी पदार्थ मिथ्या ही माने गए हैं जागृत स्वप्न दोनों कण पदार्थ मिथ्या ही है ऐसे स्मृता पूर्व कहता है आपके दृष्टांत में साध्य ही नहीं है आपका जो दृष्टांत में साध्य घटता नहीं ये पूर्वज कहना है नहीं साध्य क्या था है ना जागृत आद्यार्थ स्वतने कहा ना स्वप्र पदार्थवत भी तो स्वग्रवत वो भी आद्यंत वाले ही है किसने भी क्या है ऐसा आप कह नहीं सकते कि आपके दृष्टांत में जो है साधी नहीं है दृष्टांत से साधि विकलतम शिकित परिहरती दृष्टान्त ही सिद्ध नहीं हो रहा है आपका क्यों कि जो जागृत में देखा था उनको ही तो हम सप्र में नहीं देखते है ना जागृत में देख रहे हैं इनसे फिर दे समान कैसे हो जाएंगे पूर्व समान तक आप क्या वहां होते समान अत्या वहां देख रहे हैं लेकिन पूर्व से कहना है कि यहां जो देखता है इससे विलक्षण था इसे, इसे यहाँ का जो खा चीज नहीं मिटा सके मिटा पा रहा है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण समझाएगा हैेक्षते गे शिक्षि युद्ध स्वर्ग निवासी सहसन में तत् पूर्व पूर्ववस्था सुनी जाती है हज़ारों हज़ारों क्योंकि वो स्थानीय का धर्म है न जिस स्थान में बैठ जाओ उस स्थान के धर्म आप पर लागू हो जाएगा आप ही वैसे हो जाओगे नियम ही है यही तो जब आज वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते ही तो कहा था उन्होंने बड़े आपको समझ में आ रही है तो कांटों की कुर्सी है जब तक नहीं बैठे थे तो जो बैठता तो फिर दुनिया आरोप लगाते थे तो खुद बैठे तब तो पता चला काम करने वहां कितना झंझट है चार तरह से खेसता कैसे कैसे होता है कितनी परेशानी है जे कांटों का ताज जब कांटों की कुर्सी है जो वहां गया तो बेमानी करो चोरी का करो धारा घान करना पड़ता है उल्टा पलटा कहा अच्छा कम होता है खराब ज्यादा होता है इसलिए परेशान रहते हो जो सच्चा हो तो परेशान होगा और जो उसी तरह का से तो अच्छा लगेगा हमारे हाँ अनुकूल मिल गया तो ईमानदार है जो सच्चा है उसके तो बहुत बुरा लगेगा काम कर सकते इसलिए कहते यहाँ पर भी देखिए यही समस्या स्थानीय धर्म है वो स्थानीय ना सप्त स्थान वो दृष्ट रे वो धर्मा दृष्टरी अधिष्ठान भूत साक्षी में अध्यात्म कर दिया जाता है मिथ्यातम तो अव्याहतम एवं इसलिए मिथ्यात्म कोई खंडन नहीं कर सकता यथा स्वर्ग निवास शीलाना इंद्रादीना धर्म इंद्राजी नाक्ष स्वर्ग निवास करने से वहां इंद्रादीन क्या हुआ धर्म तदपि इसी प्रकार ये यह जो अपूर्व सब्रदर्शन तुम मानते हो वह भी उस सप्त स्थान विशेष स्था, स्थान हो तो दृष्ट रेव धर्म स्वप्न स्थान वाला जो दृष्टा है उसी का धर्म मानना पड़ेगा ही मानना पड़ेगा कि स्वप्न स्थान का दृष्टा कौन है स्वपालिक है माने भी ये तीनों उपाधियों ने विशुद्ध प्राप्त किया है औपाधिक चेतन का स्वस्थ है और इन तीनों का माने वो विशुद्ध साक्ष अपने आप को क्या कर देते हैं उसने आरोप कर लेते हैं इसलिए कहते हैं कि भाई उसके उनकी मिथ्या हो जाती है श्लोक में अपूर्व अनुष्ठान धर्म था स्वर्ग निवासी नाम जैसे स्वर्ग के निवासी होते हैं उनमें आप देखते हो उस स्थान विशेष में जो जहा जिस पद पर है स्थान है उसके अनुसार उनका शरीर आदि मिलेगा। आप जिस यहां वैकुंठ तो लोग चले जाओगे तो उसके शरीर यहाँ करके तो वैसे थोड़ा मिलेगा गप्त स्थान पूर्व अपूर्व पदार्थ स्वप्न स्थान में जो अपने बना लिए गए अपूर्व पदार्थ विलक्षण पदार्थ उन गत्वा वो में जाकर के वह देखता है उसी प्रकार यथाई वह सुशिक्षित इस लोक में देशांतरिम मार्ग के संबंध में सुशिक्षित पुरुष पुरस्कार करता है नियत स्थान में जाकर अपना अभिष्ट लक्ष्य को देखता प्राप्त जैसे आपने बोल दिया यहाँ से स्तर से घूमो फिर बाहर घूमो फिर गली वहां सड़क में बोर्ड दिखेगा, उस मेला का बाहर चले जाओ जैसे जैसा वर्णन करोगे आज मेरी वैसे वैसे जाएगा तो लक्ष्य उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको अवश्य मिल जाएगा ठीक उसी प्रकार है समझो यहाँ भी स्व प्रतिष्ठा का भी वहा स्थान की प्राप्ति हो जाए धर्म सब उस पर आ जाता है तो जागृत से जा करके के स्वप्रदार्थों को स्वप्न में उसी प्रकार से वो देख लेता है पूर्व पक्ष जाता है स्वप्न और जागृत विषयों का समत्व अपने जो कहा इसीलिए जागृत भेदोंगे में भी असत्व आ जाता है स्वप्न का विषय और जागरूक का विषय समान है लेकर के आते हैं क्या है ये जो आपने कहा जिसके आधार पर समानता क्या आधार पर जागरूक विषय को भी आपने असत कह दिया था वो आप बिल्कुल ठीक नहीं ये अस्मा तो क्यों दृष्टांत सिद्ध था दृष्टांत ही असिद्ध हो जाएगा कथम किस प्रकार नहीं जागृत स्वप्न दृष्ट नहीं जागृत ये वही वेदा जागृत में जो देखे गए थे वही विषय आपको स्वप्न में नहीं दिखाया गया स्वप्न में तो आपने बनाया है ना अलग जागृत में तो आपका बनाया हुआ नहीं दूसरे का बना खड़े तरीके आप लाग रखते हो सवार करते हो आप भी कितनी चीज बना लो हर चीज थोड़ी आप बना सकते हो आप अपने कपड़ा भी बना लो दाल भी बना लो सब्जी लो, सारा उगाएगा के सारा काम कर लेगा अपना? नहीं हो सकता है आप यहाँ तो इसलिए अनेक प्रकार के लोग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं अलग अलग काम चल रहा है आपको जब पदार्थ जिसे लेना है उससे आप ले आते है लेकिन बात ऐसा नहीं सौ सब कुछ आप अपने आप बना ले कल्पना कर ले दोनों समान का और यहाँ का चीज है नहीं जागृत स्वप्न दृष्यंत है जागृत में देखे गए ये जो पदार्थ है इनको ही आप जो है स्वप्न में नहीं देखते हैं किंतरी और क्या होता है वहां अव स्वप्न पशती अत्यंत वक्षण देखता है यहा हाथ वाला है बत्तीस दांत वाला हवा क्या देख रहा है चतुर्दम गोढ़ अपने आप को क्या देख रहे हैं वहा चार दांतों वाले हाथी के ऊपर चढ़ करके आठ भुजा वाला अपने आप को देख रहा है आदमी यहां कितने भुजा वाला है दो भुजा वाला और इस दुनिया में हमने कितने दांतों वाले हाथी देखे दो बार कितने दामत होते ऐसे ही को आपने देखा स्वन में क्या देखा चार दांतों वाले हाथी सुना था पुराणों में ऐसे भी हाथी होते हैं तो आपने वहां कल्पना कर ली चार चतुर्द गजम आरूढ़ चार दांतों वाले हाथी पर चढ़ करके अष्टभुजम आत्मानम अपने आप को आठ भुजा वाले अपना आपको मान रहा है जैसे दुर्गा मैया ज्ञात भुजाएं देखा है उसको अपने में, अपने मैं भी वाला हूं। और अपने आप को ऐसे रहा है वो अन्य प्रकार अपूर्व पश्चिद इसी प्रकार के और आर बहुत सारे चीज है जो स्वप्न में वह अपने आप देखते रहता है लक्षण लक्षण पदार्थों को अन्य का मतलब क्या नेतृत्व और भी बहुत सारी चीज अपने आप देखते हो असता सममिकी सदैव अन्य सता रज्जु सदैव अन्य सता कौन है रज्जु सर्पादी उनके समान के कि इसलिए क्या है न अन्य न सतः अन्य जो रज्जु रज सर्पाधी असतार है उनके समान न होने से ये जो पदार्थ है सदैव सत्य ही है अतो सिद्ध असिधा इसलिए दृष्टांत को आप असिद समझें स्वप्न जागृत असत्य अयुक्ता इसे स्वप्न के समान जागृत पदार्थ असत्य है ये जो आपने कहा था वो बिल्कुल अयुक्त तो है क्योंकि यहाँ के पदार्थ वहां पदार्थ अत्यंतक्षण है स्थान का अपराला धर्म है उसके साथ से चीजें बनती हैं। स्थान के यहाँ अपराला धर्म है यहाँ उसके साथ से यहाँ बनते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से इस पृथ्वी पृथ्वीलोक में आप दो हाथ दो पैर दो अंक वाले होते हो और इंद्र लोग चला जाओगे तो और इंद्र की स्वरूप था आपको मिल जाए सब, आप क्या हो जाएंगे हजार अंक वाले हजार पैर वाले हजार हाथ वाले हजार सब कुछ हो जाएगा इसे स्थानीय का अपना प्रगल है इंद्र लोग जाएंगे तो वहाँ उस लोग जाएंगे तो वहाँ अलग अलग सब होगा जिससे यहाँ आप देख रहे हो जिस विभिन्न प्रकार के लोगों में उसी अब यहाँ की पृथ्वी पर भी ना जो चाह पैदा हो रहा है अपना अपना अलग, अलग अलग रंग का हो रहा है देश में गोरे गोरे पैदा हो जाते वहाँ बाढ़ की जाग के जाते वो भी धीरे धीरे वैसे ही गोरे हो जाते हैं अगावा पानी स्थानीय स्थान की विषयता से उधर उन पर समित हो जाता से यहाँ जागृत में कुछ तो मानना पड़ेगा ना आप भूलोक के, के शरीर और इंद्रलोक के शरीर में जैसा आप भेज सकते हो भूलोक के विषय इंद्रलोक के विषय में जैसा आप अंतर देखते हो यहाँ के भोग और वहां के भोग में अंतर स्वीकार करते हो उसी प्रकार से के इन दोनों के जगह में में में भेद भोग में भेद हर में भेद भोग हर चाहिए जागृत और सबसे जागृत जो अपने कहा आप दृष्टांत भंग हो गया सिद्ध हो गया तन्न तिदांत है मत कहो स्वप्ने दृष्ट और न तत्व सिद्धम जो आपने कहा स्वप्न में जो देखा था वह सब जागरण के पदार्थ विलक्षण पदार्थ थे ऐसा जो आप मानते हो वह न सुधम वे सुध सिद्ध नहीं है ये वास्तव में स्वत सिद्ध नहीं तरी अपू स्थान में दृष्ट थे वही स्वस्थान तो धर्म अब स्थान धर्म वही स्थानो दृष्ट दे वही स्वप्न स्थानवतो धर्म कौन है दृष्टा स्वप्न तथान जिसका है जो स्वप्न वाला जो दृष्टा उसी का धर्म है यथा स्वर्गनिवासी निवासी नाम इंदिरा नाम पूर्व पक्ष ने इसी को ले दी और हम भी उसी को ले रहे हैं अंतर करके ले रहे स्वप्रदृश पूर्व धर्म उसी प्रकार स्वप्न का विलक्षण धर्म है उसे का भी धर्म होता लेकिन जो विलक्षण धर्म विषण मिथ्याद नहीं है स्वप्रदृष्टा के स्वरूप के समान यह पूर्व पर न स्वतः कहने की क्या जरूरत है उस पर जगह टीका कार कर सकता क्योंकि क्यों माना जाए। बाद है। नहीं हो उसका बाध होता है जो स्वतः सिद्ध है कभी भी बाध नहीं होना चाहिए पदार्थ का बाद हो रहा है जागृत दृष्टि पदार्थ का भी बाध हो रहा है स्वप्न में जाकर के का काम नहीं है उस कौन थे यदि स्वप्न काल में आपका तो अनुभव नहीं है कि जागृत मिथ्या है जैसे से जागृत रहने के बाद आप जागृत में रहते हो क्या मालूम है आपको कि स्वप्न मिथ्या है अनुभव जागृत में स्वप्न मिथ्या ऐसा ज्ञान है लेकिन स्वप्न में पहुंचने के बाद जागृत मिथ्या ऐसा ज्ञान भले नहीं है कि इतना तो है जरूर कि हमें निश्चय है तो जागृत पदार्थ हो तो वहां में नहीं आए अत हम हैं वो समान होता है ये यहाँ काम में नहीं आया सामान का भी काम में न आने के कारण से, से दोष नहीं है दृष्टा के स्वरूप के समान का बाद होता हुआ देखने को मिलता है पहले तो ही अपूर्व देख रहे हैं मान लिया या दो हाथ वाला चार हाथ हाथ वाला देख लिया ये दो दान के हाथी को देखा वहां चार दांत हाथी को देख रहा हूँ इस अपूर्वता है लक्षणता तो है लेकिन लक्षण का होते भी एक दूसरे के वृद्धि में यादृश जो पायी स्वरूप लक्षण का है उस प्रकार से समानता भी देख रहे हैं हम समझा क्या है आदिवी है ना उससे पहले नहीं विनाश के रहते हैं दृश्य भी समान है उसमें हेतु है कि नहीं और पहले तो और विषय को दे चुके स्वप्न के विषय में तो क्या क्या किया था उचित तो तो वो उचित काल रहित ये सब समझा चुके हैं सबको मनो इत्यादि तान एवं प्रकार उसे को मन में रखे तान जो इस प्रकार के है अपूर्वन स्वचित्त विकल्पान देख स्पष्ट कर दिया पूर्व तो है फिर भी वो क्या है वो अपने चित्त ही कल्पित यह जो स्थानी है स्वप्न और स्वप्न स्थान में पहुंच करके ऐसा अनुभव करता है युद्ध जिस प्रकार से यह इस लोक में आप क्या देखते हो सुशिक्षित हो देशांतर मार्ग तेन मार्गे न देशान्तर तद्वत् एक तुशिक्षित पुरुष है क्या कर गया तेन मार्गे न उसी मार्ग जैसे जैसे बता गया वैसे वैसे चलते चलते चलते चलते देशांतर गेश जा कर गए जिन पदार्थों को मैं देखना चाहता था जिसके लिए उसने का मार्ग वगैरह पूछा था उस जगह पर पहुंच कर उन्हीं वस्तुओं को वह अनुभव करता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जागृत वाला जो आदमी था वो यहाँ से निकल करके स्वप्न स्थान में चला गया और वहां जा करके वहां के योग्य जो पदार्थ थे उस स्थान के योग्य धर्म थे उन वस्तुओं को उसने अनुभव करा तो वहां से फिर वो गया कहा आ, अगले गांव पूछा सुशुद्धि का वहां सुशुद्ध में जैसा पदार्थ उसने अनुभव कर नहीं अज्ञान और सुर्ख सुख उसको अनुभव किया फिर वहां चलाउा स्वर्ण में स्वर्ण से जागृत में से एक ही व्यक्ति विभिन्न स्थानों में जाकर तो स्थान के तत्व के धर्मों को अनुभव कर गया रहा है अतए में निश्चय भी कर पा रहे हैं नाम यहाँ का जिस वहां काम में है वहां का चल जाम में नहीं आया किस निश्चय कर रहे कि ना होता तो रश्मा स्थानीय धर्म दृष्टि का इसलिए जिस प्रकार स्थान धर्म थे स्वप्र के जो पदार्थ थे वे रज सर्वृतृष्ट कार्य के समान असत तो थे तथा पूर्वान इसी प्रकार से स्वप्र में देखे जो पूर्व पदार्थ जो कार्य हो वे स्थान धर्मत्म में स्थानीय धर्म के नाते असत्यम असत्य ही है अतो न स्वप्रदृष्टान्त से असिधत्म इससे हमारे स्वप्रदृष्टान्त नहीं है सिद्ध ही है अतः स्वप्रमेय मिथ्यात्व मिथ्याप्त का होता ही है इसमें कोई संशय नहीं है